गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम ओ भूर्भुव स्व तत्सुण्यम भर्गो यो धो प्रचो सेने करिष्यसि तावे तवे तत्स्यम गि विषु यतो प्रतानि यसे सखाइंद्रोज सखा ओ शांति शांति शांति श्रद्धे स्वामीजी महाराज मुनिगण पूजनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों आचार्य गण ब्रह्मचारी गण दो शब्द हैं शब्दों में केवल मात्रा का अंतर है एक शब्द है कुल और एक शब्द है कूल दोनों में आधी मात्रा का अंतर है शायद कुल और कूल है जी एक मात्रा का अंतर है कुल और कूल दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं एक कुल मर्यादा है और एक कूल मर्यादा है माने जो कुल की मर्यादा में रहता है प्रशंसित रहता है वो और एक कूल की मर्यादा में रहता है वो भी प्रशंसित रहता है कूल किनारों को कहते हैं नदी जब बहती है चलती है किनारों के बीच में रहती है सबका मन मोह लेती है उसका बल खाना इठलाना इत्यादि जब कोई उस नदी के तीर पर घूमता है तो बड़ा अच्छा लगता है और वही नदी अपने कूलों की मर्यादा को तोड़ देवे तब बड़ा भयानक रूप हो जाता है बड़े बड़े नगर बह जाते हैं जो वृक्ष कुल्हड़ी से नहीं कटते थे बड़ी मेहनत होती थी और वो नदी ने मर्यादा तोड़ी और मर्यादा तोड़ने के बाद बड़े बड़े वृक्ष भी बह गए उसकी चपेट में आकर के पता लगा कि मर्यादा में रहने पर बड़ा आनंद है मर्यादा में जो रहता है उसकी प्रशंसा होती है मर्यादा में जो रहता है सबको अच्छा लगता है गर्म दिन हो ज्येष्ठ का महीना है सीने से बदन तर बतर है पह गल मंद मंद वायु बहने लग गई उस समय उस वायु का आनंद ही कुछ और होता है लेकिन वही वायु अपनी मर्यादा को तोड़ देवे, सीमा को लांघ जाए उस समय तूफान का रूप धारण कर लेवे तो आप देखना कि वही वायु भयंकर रूप धारण कर लेती है और वही वायु किसी को भी अच्छी नहीं लगती क्यों क्योंकि उसने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया पता लगा कि मर्यादा में बहुत बड़ी शक्ति है और मर्यादाहीन व्यक्ति जो हो जाता है किसी को भाता नहीं है श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा तुलसी के राम भले ही भगवान हो लेकिन महर्षि वाल्मीकि के राम तो मानव हैं। और भगवान कोई बड़ी बात कर दे तो कोई इतना कोई ऐसी अनोखी बात कर देवे कोई आश्चर्यचकित बात कर देवे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं मानी जाती लेकिन मानव किसी बात को बड़ी बात को कर देवे तो आश्चर्य में पड़ता है व्यक्ति श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा महर्षि वाल्मीकि ने और महर्षि वाल्मीकि उसकी मर्यादाओं को देखते हैं महापुरुष जो होता है मर्यादा से ही होता है आप जीवन पढ़ना किसी भी महापुरुष का उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी मर्यादा में बंद करके महापुरुष चले हैं वो सुनाते रहते हैं उपदेशकों से सुना पढ़ा भी है देखा भी है आप लोगों ने जब केकई कोप भवन में पड़ी हुई है राम को बुलाते हैं उससे पहले तो घोषणा ही कर दी है कि राम राजा बनेगा और वहां आप महर्षि वाल्मीकि को पढ़ेंगे तो राम मानव होने के नाते कल्पनाएं करते हैं कल्पनाएं क्या करते हैं कि कल से मैं राज्य का अधिकारी बन जाऊंगा और राज्य का अधिकारी बनने के बाद मुझे प्रजा में कैसे प्रतिष्ठा पानी है एक विचार चलता है सोचते हैं कि कैसे अपने माता पिता से व्यवहार करना है उस समय किन मंत्रियों को अपने पास रखना है किन को नहीं रखना इतने बड़े राज्य की व्यवस्था मुझे कैसे करनी है वो जब घोषणा हो चुकी तो विचार चलता है लेकिन अगले ही दिन जब वो केकई कुछ कहती है दो वरों वाली बात कहती है तो वहां भी श्री रामचंद्र जी जो कर सकते थे वो किया है यहां लक्षण दिखता है कि महापुरुष थे वो कह रहे हैं कि मां इस छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को कष्ट दे रखा है तूने पिताजी औंधे मुंह पड़े हैं नीचे गिरे पड़े हैं और आपने इनको परेशान कर रखा है ये तो बहुत छोटी सी बात है रामायण पढ़कर के देखिए उससे पहले राम की कल्पनाएं क्या हैं कि मुझे राज्य की क्या व्यवस्था करनी है कैसे कैसे किस व्यक्ति से व्यवहार करना है लेकिन अपनी मर्यादा में सीमित रहते हुए जो पुत्र होता है पुत्र ने अपनी मर्यादा का पालन किया और कह दिया कि इस छोटी सी बात के लिए पिता को तंग नहीं करना चाहिए था अरे मुझे कहती और तेरे आदेश का पालन होगा उसी समय राम निकले हैं और वहां का भी वर्णन कर ही दिया कि वो जब राज्य के वो मिलने की बात थी तो राम के चेहरे पर कोई रेखा चिन्हित नहीं हुए प्रसन्नता के और केकई ने जब ये बात कही है तब भी चेहरे के ऊपर कोई विषाद के रेखा चिन्हित नहीं हुए वो एक अर्थवाद बड़ी बात लेकिन राम ने मर्यादा का पालन किया और जो मर्यादित रहता है मर्यादा व्यक्ति को धरातल से ऊपर उठाती है मर्यादा व्यक्ति को नीचे से ऊपर ले जाकर के प्रतिष्ठित करती है लेकिन मर्यादा हीन व्यक्ति अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगा दोनों तरफ देखना आप मर्यादा में चलने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा ही अपने आप को प्रदर्शित करता है लेकिन मर्यादा को तोड़ने वाला व्यक्ति जैसा अपना आप है वैसा नहीं करता बढ़ चढ़ करके प्रदर्शित करता है पूज्याचार्य ने बहुत पहले एक बात रखी थी बहुत अच्छी लगी थी प्रत्येक व्यक्ति अपने एक सीमा बना करके चलता है एक दायरा बना करके चलता है घेरा बना करके चलता है अब घेरा बना करके चलता है जो व्यक्ति उस घेरे के अंदर यदि दूसरा व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है अथवा प्रवेश ही कर जाता है उस व्यक्ति को कष्ट होता है ये जो आपस में तनाव हो जाते हैं इसलिए हो जाते हैं कि हम उसकी मर्यादा को तोड़ करके उसके अंदर घुस जाते हैं और जब जब अंदर घुसते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपने आपको अपमानित समझता है और अपमानित समझता है तो ठेस पहुंचती है वही मनस्य हो जाता है तो हम स्वयं अपनी मर्यादा में रहे और दूसरे की मर्यादा में प्रवेश न करें तो व्यवहार बहुत अच्छा बनकर के चलता रहता है और यदि हम अपनी मर्यादा तोड़ करके दूसरे की मर्यादा में प्रवेश कर जाते हैं व्यवहारों में परिवर्तन आता है यह मर्यादा का पालन कौन कर सकता है मर्यादा का पालन कर सकता है बलवान व्यक्ति समर्थ व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति मर्यादाओं में इतना नहीं रह पाता आप देखेंगे समाज में दोनों स्थितियां देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि समर्थ व्यक्ति है लेकिन मर्यादा तोड़े बैठा है वो सुना रहे थे मंत्री जी वो क्या कि वो वहां में गया तो आपकी कितनी औकात है बोल हमारी तो इतनी सी औकात है और मेरी औकात जानते हो मेरी इतनी औकात है कि मैं बिना लाइट की गाड़ी कुछ ऐसा सुना रहे थे बिना हेलमेट के मैं पूरे शहर में घूम सकता हूं अथवा बिना लाइट की गाड़ी से पूरी रात घूम सकता हूं मेरी इतनी बड़ी और वो कौन था बताती मंत्री का लड़का था मंत्री का लड़का हो गया तो बिना हेलमेट शहर में चल सकता है मंत्री का लड़का है तो बिना लाइट की गाड़ी लेकर के जा सकता है मंत्री का लड़का है तो कुछ भी कर सकता है अपनी पावर दिखाई देखने में तो ऐसा लगता है कि समर्थ व्यक्ति मर्यादाएं तोड़ता है लेकिन समर्थ व्यक्ति ही मर्यादाओं में बंध करके चल सकता है असमर्थ व्यक्ति मर्यादा तोड़ देगा नहीं मर्यादा में चल पाता और समर्थ कौन है जिसके पास कुछ चीजें हों या मंत्र चिपका हुआ लगा हुआ है मुझे अच्छा लगा आज मंत्र लिखा हुआ है इन्होंने इंद्र श्रेष्ठा देहि, चित्तिम दक्षस्य सुभगत्व सामने है आपके पोषम रईना अरिष्टिम तनुना स्वादमान वाच सुदिन कुछ परमात्मा से चीजें मांगी हैं, इन चीजों को प्राप्त जो व्यक्ति कर लेता है वो मर्यादा में चलता है निश्चित है एक और मंत्र आता है सप्त सप्तमर्यादा कवयोह वी ऐसा कुछ मंत्र भी है उसके अंत का टुकड़ा है ये विद्वानों ने कुछ मर्यादा सात मर्यादाएं बांधी है लेकिन मंत्र को ही देख लेते हैं इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानि देहि परमात्मा से मांगा श्रेष्ठानी द्रविणा श्रेष्ठ द्रव्य मुझे दे दो और किससे मांग रहे हैं इंद्र से मांग रहे हैं एक भिखारी से मांगेंगे तो भिखारी के पास से तो कुछ नहीं मिलने वाला है आज मांग हो रही है ये पत्थर की मूर्तियों से पत्थर की मूर्तियों से मांगते हैं वो जाट जी की भैंस खो गई मिल ही नहीं रही बेटे को साथ साथ लेकर के घूम रहा घूम रहे थे तो हनुमान जी का मंदिर आया जब हनुमान जी का मंदिर आया तो जाट जी ने प्रार्थना की हे हनुमान जी मेरी तो भैंस खोई है राम की तो सीता ही खो गई थी तू तो इतनी दूर से सीता को ढूंढ लाया मेरी भैंस को भी ढूंढवा दे और दूंगा क्या यदि भैंस मिल गई तो एक स्तन का दूध तेरे ऊपर चढ़ा दिया करेंगे आगे चल पड़े बेटा साथ साथ सुन रहा था आगे चले शंकर भगवान का मंदिर आया भैंस मिली नहीं थी सोचा कि हनुमान से तो काम नहीं बना भोले शंकर बनवा देवे काम भोले शंकर के मंदिर के सामने भी प्रार्थना की के हे भोले शंकर भैंस मिला दे और यदि भैंस मिल गई तो तेरे को भी एक स्तन का दूध तेरे ऊपर चढ़ा देंगे पूरा का पूरा आगे बढ़ गए भैंस ना मिली भैंस नहीं मिली तो और किसी का राम का मंदिर आया तो उसको भी यही रिश्वत दे दी भैंस नहीं मिली तो एक और चौथा मंदिर आया तो चौथे मंदिर में एक और स्तन का दूध दे दिया लड़का कहने लगा कि पिताजी घर चलो बात बनेगी नहीं बोले भैंस की तो जरूरत ही नहीं है चारों स्तनों का दूध तो तुमने इनको दे दिया हम क्या पिएंगे? जाट जी कहने लगे एक बार भैंस मिलने दे एक बार भैंस मिल जाए तब तो देख लूंगा इनको कितना दूध पिलाता हूं पता है कि पत्थर हैं, लेकिन फिर भी मन में भ्रम डाल करके व्यक्ति मांगता है मुला जी का गधा खो गया गधा खोया तो मुल्ला जी को मिलने रहा था मस्जिद सामने आई हारा थका हुआ था दो दिन हो गए थे मुल्ला जी ने कहा कि अ खोदा गधा मिल जाए और मिल गया तो केवल दस रुपए में बेच दूंगा संयोग की बात है कि आगे गधा चरता हुआ मिल गया गधा मिला तो मुल्ला जी ने सोचा रे इतना अच्छा गधा कौड़ियों के दाम दस रुपए में तो बहुत कम कीमत है पांच सौ रुपए का गधा और दस रुपए में बेच दो बात भी रखनी थी खुदा को कह दिया था कि दस में बेचना है एक थैला लिया थैले में एक बिल्ली को डाल दिया गधे के गले में डाल दिया और चौराहे पर पुकार लगाई मेहरबानो कदरदानो इतना सस्ता गधा नहीं मिलने वाला केवल दस रुपये कीमत लेकिन बिल्ली को साथ में लेना पड़ेगा बिल्ली 500 रुपए की है मैंने वहां खुदा को रिश्वत भी दे दी है दस रूपये कीमत भी कह दी 10 रुपए में बेच दूंगा लेकिन वो पूरा का पूरा करना चाहता है वो बिल्ली की कीमत 500 और गधे की कीमत पांच सौ में बेचना चाह रहा है किससे मांग रहे है? यहां कहा कि इंद्र श्रेष्ठा नी द्रविणा इंद्र यदि परमेश्वर ये जिसके पास किसी चीज की कमी न हो जिसके पास भंडार है उस भंडारी से यदि मांगते हैं तो कुछ मिलता है और मिलता है तो देने में भी प्रसन्न होता है और जिसके पास पहले से ही कमी हो वो कहाषिदया तो ने पूना प्रवचन में ईश्वर की आनंद को लिखा कह रहे हैं कि इस संसार का आनंद तो ऐसा है जैसे एक चीनी का कण पड़ा हुआ हो और उस चीनी के कण को चींटी लेकर के चल पड़ती है ठहरती नहीं है मुंह में दबाया और अपने बिल की तरफ चल पड़ी लेकिन कहा कि परमात्मा का आनंद इतना है जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ पहाड़ हो और उस पहाड़ को वो चींटी लेकर के नहीं जा सकती वहीं अटक जाती है मुंह फंसा फंसा लिया तो फंसा ही लिया भंडार है अपार है यदि ये जो आनंद का परमेश्वरी का भंडार है उससे मांगा श्रेष्ठ द्रविणा नी श्रेष्ठ द्रव्यों को दो वो शायद में सातवीं कक्षा में था साथी थे मेरे बजरंगबली का व्रत करते थे जय हनुमान गोसाई वो क्या गाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश चह चलो जो भी है हनुमान जी का व्रत था बढ़िया बात थी हम दोनों दुकान पे गए मोटे मोटे सकरकंद रखे थे दुकान के ऊपर कुछ खरीदा उसने दुकानदार का चेहरा उधर मोड़ा के इसने मोटा सा सकरकंद उठाया और कर लिया बस पीछे हाथ गया उस समय भी चेतना तो थी इतने मेरे अंदर के एक तरफ हनुमान का व्रत किए और इसने तो उठा ही लिया लेकिन साझी में भी वह बाहर आकर के मैंने भी खाया दोनों ने खाया सकरकंद लेकिन देख ये रहा था कि देखो इसने एक तरफ तो खरीदी है कुछ चीज और दो ऊपर से व्रत भी किए है और वो सकरकंद उठा ही लिया इसके पास द्रव्य आया द्रव्य में कमी नहीं है लेकिन कहा क्या है इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि मुझे श्रेष्ठ द्रव्य दो ये द्रव्य नहीं ऐसे चोरी से छल कपट का द्रव्य मेरे पास न आवे बहुत पहले लगभग मेरे ख्याल में सात आठ वर्ष पूर्व घटनाएं होती रहती हैं दीपावली का दिन शायद पहले सुनाया हो मैं जा रहा था सुबह सुबह पांच बजे बस में बैठा राजस्थान रोडवेज रोहतक से बैठा मैंने टिकट के लिए पैसे दिए टीटी वो कंडक्टर ने टिकट ना दिया लेकर के डाल दिया मैंने सोचा आगे दे देगा वो किलोमीटर घटते रहे और वो आ ही गया जहां मुझे उतरना था मैंने सोचा अंत में दे ही देगा लेकिन नहीं दिया क्यों नहीं दिया कि बाबा जी है कोई आएगा तो कह देंगे महाराज है वो और पूछेगा भी कौन दीपावली का दिन था प्रातःकाल पांच बजे उसने बीस या तेईस रुपए का टिकट था वो टिकट ने दे करके तेईस रुपए जेब में डाल लिए मैं उतर गया मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि वो टिकट ले ही लेना था इसको कह देता तो अच्छा रहता लेकिन पता लगा कि ये आज प्रातः काल इसने तेईस रुपए कमाए हैं तो शाम तक कितने कमा लेगा दिन दीपावली का है और ये बच्चों के लिए मिठाई लेकर के जाएगा और मिठाई लेकर के जाएगा तो किन पैसों की लेकर के जाएगा इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणानि दे ही मुझे श्रेष्ठ द्रव्य दो ऐसे द्रव्य नहीं कौन सी कमाई कर ली और कौन सी कमाई से इसने यो मिठाई ली है और बच्चों को खिलाएगा तो बच्चे मिठाई खा रहे हैं कुछ और खा रहे हैं प्राय करके इन पे विचार नहीं होता सारथ बना हुआ था ड्राइविंग कर रहा था मैं टोल टैक्स आया मुनिजी को बता रहा था मैं टोल टैक्स पे गाड़ी जब पार करती है तो कहीं कहीं पचास साठ सौ अलग अलग शायद बासठ रुपए लगने थे लेकिन महात्मा जी ने एक सेब निकाला और जो टोल टैक्स वाला था उसके हाथ पे सेब रख दिया सेब होगा शायद पांच रुपए का और मैंने देखा कि महात्मा ने बेच दिया बासठ रुपए में एक 5 रुपए का सेब और बासठ रुपए में बेच दिया अब ये कौन सा द्रव्य दे रहे हैं उसको व्यक्ति सोचता है अब गृहस्थ लोग यदि जाते हैं कार्यालय में वो 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए देकर के अपना काम करवाता है और महात्मा लोग ऐसे सेब देकर के काम करवा लेते हैं अंतर कुछ नहीं है उन्होंने मुझे तो अंतर लगा नहीं ये भी एक रिश्वत ही है सोचता है कि मैं तो महात्मा हूं मेरा कोई अरे बहुत बड़ा पाप कमा लिया तूने तो वो तो सामान्य बुद्धि के सामान्य स्तर पर चलने वाला व्यक्ति है लेकिन हम तो ऊंचे उठे हुए हैं अपने आप को ऊंचा मानते हैं बढ़िया मानकर समाज में प्रदर्शित बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन हम कर क्या रहे हैं ये बहुत बड़ी रिश्वत है कोई ये सोचे कि हमने रिश्वत नहीं दी हमारा काम बन गया ये रिश्वत दे रहा है एक फल सेब और वो भी सोचता है इन कपड़ों की इलाज कर देता जा महाराज वो यात्रा करते हैं ट्रेन में टिकट नहीं लेते टिकट नहीं लेते तो कहते क्या है इंटरनेशनल परमिट है हमारे पास टिकट है इंटरनेशनल कौन सा ये कपड़े और ये बाल ये दिखा देते हैं महाराज हमारे पास वो है लाइसेंस है क्या है वो कई बोलते हैं स्टाफ है अच्छा ये है क्या परमात्मा के साथ वो मांगा क्या है इंद्र श्रेष्ठानी द्रविणा नि दे श्रेष्ठ द्रव्य हमें प्राप्त हो और श्रेष्ठ द्रव्य बल है श्रेष्ठ द्रव्य धन है श्रेष्ठ द्रव्य बुद्धि है श्रेष्ठ द्रव्य स्वास्थ्य है बहुत कुछ श्रेष्ठ चीजें हैं और वो बलवान परमेश्वर से मांग रहे हैं चित्तीम दक्षस्य सुभगत्व असमें हो गया ये चला गया रहा <coughs> <समाँ गया बागरा। coughs> नहीं है या चलेगा या वैसे बोलूं आ गया आगे कहा चित्तिम दक्ष चित्त की दक्षता परमात्मा से मांगी के चित्त दक्ष हो चित्त भी बलवान हो मन और चित्त एक कह दिया शास्त्रकारों ने बुद्धि को भी उसी में कह दिया अनेक जगह जो चित्त चित के अंदर दक्षता हो इतना बलवान चित्त हो इतना बलवान मन हो कि विषयों की तरफ आकर्षित न हो मन की कमजोरी व्यक्ति को बहुत नीचे गिराती रहती है यदि मन बलवान है दृढ़ है तो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है और मन कमजोर है तो व्यक्ति के अंदर काफी गिरावट आती है मन बड़ा चंचल है अर्जुन क्या कह रहा है ये मन बड़ा चंचल है लग नहीं रहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मन ही मनुष्य को बंध और मोक्ष में बांधने का कारण है मन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और मन से व्यक्ति बंध जाता है मन की चंचलता दस चंचल चीजें गिनाई मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत मा मदो मरकटो मत्स्यो मकारा दस चंचला दस चीजें चंचल गिनाई हैं एक मन चंचल है सब में मकार आया है वैसे मनो मधुकरो मेघो मधुकर कहते हैं भवरे को भवरा भी बड़ा चंचल होता है एक जगह स्थिर नहीं रहता मेघ जो बादल जो होता है वो भी चलायेमान होता है स्थिर नहीं रहता मानिनी मदनो मरुत मानिनी गणिका मदन काम मरुत वायु मा मदो मरकटो मत्स्यो मां शायद लक्ष्मी को कहते हैं लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती चंचल होती है मरकट बंदर और मछली मत्स्य मरकट बड़ा चंचल होता है देख लेना आप खिलाना उसको और ये हिंदू जनता इतनी मूर्ख है इतनी पागल है इनको हनुमान कहती है। हनुमान जी है हनुमान जी मंगलवार और शनिवार को शायद कई मण चने इन के लिए भेंट चढ़ा दिए जाते हैं एक दो मन सैकड़ों मन चने इनको खिला देते हैं वो पीछे कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने जब शोध किया एक पत्रिका में निकला सुना मैंने कह रहे हैं कि सबसे निकृष्ट प्राणियों पशुओं में कोई है तो ये बंदर है और क्षुद्र प्राणियों में यदि कोई निकृष्ट है तो चूहा है और एक को वो हनुमान बना रखा और एक को गणेश जी की सवारी बना रखी है और दोनों निकृष्ट हैं बंदर को आप देखना केला देना एक तो झपट करके लेकर के जाएगा और दूर दूर से बैठ करके फिर यू करेगा आज मेरे पास छीन करके लेगा और फिर उल्ट वापस वो चिड़ाएगा भी मरकट चंचल होता है मछली चंचल होती है तो मन की बात आई मन बहुत चंचल है मन की दक्षता यहां मांगी है चित्तीम दक्षस्य चित्त की दक्षता मुझे दे दे वे हे इंद्र, जिसका चित्त दक्ष हो गया समझो कि वो मर्यादा में बंध जाएगा कह रहे थे वो पांच हजार रुपए की थैली लेकर के यात्री चल रहा था विश्राम किया विश्राम किया वो विश्राम इतनी नींद तेज आई कि थैली ही छुट गई अगले चलते समय दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था उसने देखा अरे ये तो थैली तो वही छोड़ गया वो मन विचलित हुआ ही नहीं सोचा और थोड़ी देर बैठ लेते हैं आएगा दे देंगे वो वापस आया उसने देखा अरे थैली तो है ही नहीं कुछ खरीदना था इसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी और सोचा अभी कहां गई वापस आया वापस आया तो वो लिए बैठा था उसने कहा कि आपकी थैली छुट गई थी लीजिए अरे बड़ा धन्यवाद थैली देने वाला आगे बढ़ा और वो वहां गोल और वो क्या होता है दही बड़े खाने के लिए बैठ गया बड़े रस से खाए इसको चम्मच पसंद आ गई चम्मच पसंद आई सोचा भी चम्मच ही क्यों न ले चले वहा पांच हजार रुपये की थैली पे मन विचलित ना हुआ लेकिन पांच रुपए की चम्मच पे विचलित हो गया दुकानदार की नजर बजा करके चम्मच जेब में ही डाल ली पैसा देकर के चलने लगा तो दुकानदार समझ गया था गड़बड़ कर दी कहने लगा चम्मच और निकाल अरे चम्मच कहा है झगड़ा हुआ और चम्मच तो निकलनी ही थी माने पांच हजार रुपए की थैली के ऊपर मन चंचल नहीं हुआ विचलित नहीं हुआ एक चम्मच के ऊपर विचलित हो गया चंचल हो गया तो दक्षता इतनी हो ऋषि दयानंद व्यवहार भानु में लिखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को सिखा देवे कि चाहे करोड़ों की वस्तु पड़ी हुई हो जंगल में वीरान में अकेले में उसकी तरफ बिल्कुल दृष्टि ही न जावे ये है दक्षता वहां चोरी निषेध गिना रहे हैं सुबगत अस्मे हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त हो सौभाग्य की प्राप्ति की इच्छा की पोषम रायणाम अरिष्टिम तनुनाम नाम पैसा कैसा हो पुष्टि देने वाला हो वो पैसा काहे का जो पुष्टि न देता हो वो कहते हैं हेनरी फोर्ड करोड़ों अरबों का मालिक लेकिन आधा पाओ दूध न पचा पाते थे तो पुष्टि देने वाला पैसा था ही नहीं खूब पैसा है लेकिन खा पी नहीं रहे पुष्टि नहीं हो रही तो किसी काम का नहीं यह प्रार्थना की कि अरिष्टिम पोषम रईना और अरिष्टिम तनुनाम अरिष्ट कहते हैं स्वास्थ्य को तनुनाम शरीरों की स्वस्थता हमें प्रदान कर देवे जिससे हम मर्यादा में बंद करके चले मर्यादा तो टूटेगी ही यदि रोगी हैं तो चार बजे उठना छह बजे उठते हैं मर्यादा टूटती है मर्यादा है चार बजे की उठ रहे हैं छह बजे पांच बजे सात बजे कई कई बार आठ बजे भी हो जाते हैं कहने लगे बेटे उठले सूर्य निकलाया बाप को कहा कि आधी रात को सूर्य निकल जाए तो मेरी क्या जिम्मेदारी है उठा ही नहीं बाप ने फिर झड़क करके थोड़ा पानी डाला फिर वो आंख बचा कर करके फिर सो गया पिताजी ने खाट ही पलट दी खाट पलट दी तो जमीन के ऊपर पैर फैला के लेट गया कहने लगा तूने तो खाट पलटी है आदमी तो तब मानो इस धरती को पलट के दिखाओ अब पलट क्या पलट मर्यादा टूटेगी यदि शरीर स्वस्थ है तो मर्यादा बनी रहेगी और शरीर यहां मांग लिया अरिष्टिम तनु नाम हमारे शरीरों को बलवान निरोग बना देवे जिससे हम मर्यादा का पालन कर कर सके और अंतिम कह दिया वाचह स्वादमानम वाचह वाणी स्वादु होवे रसीली होवे मीठी होवे ये वाणी भी बड़ी विचित्र है अग्नि का भी काम वाणी कर देती है और जल का भी काम वाणी कर देती है कहीं आग लगानी हो बिना माचिस के ये आग लगा देगी वाणी और कहीं बुझाना हो तो बिना पानी के ये वाणी आग बुझा देगी इसलिए कहा कि स्वादु वाणी हो आग बुझाने वाली वाणी हो आग लगाने वाली वाणी न हो वो नीतिकार कहते हैं कि वही वो उस फरसे का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता वो पहले मैंने सुनाया था आपको रहीम जी की वो क्या दोहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप ही शीतल होए ये आह रहीम जी बड़े मग्न हुए होंगे किसी की वाणी सुनकर के और स्वयं बोल करके मधुर और मधुर वाणी सुनी है और बोली है तो वाक्य लिखे ही दिया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे दूसरे को शीतल कर देवे और स्वयं भी शीतल हो जाए ऐसी वाणी बोलता है तो व्यक्ति आनंदित हो जाता है युद्ध शुरू होने वाला है नो युधिष्ट रथ से नीचे उतर गया नीचे उतरा और हाथ जोड़ लिए चल पड़ा कौरवों की सेना की तरफ युधिष्ठ जा रहे थे तो अर्जुन के मन में एक खलबली मची लेकिन भाई बड़ा जा रहा है तो अर्जुन भी नीचे उतरा और पीछे पीछे हो लिया भाई के अर्जुन चलने लगा तो अर्जुन के साथ ही श्री कृष्ण जी भी नीचे उतर करके चल पड़े फिर तो लाइन ही लग गई भीम नकुल सहदेव इत्यादि भी पीछे पीछे चले कारो सेना सोचने लगी आह हमारी विजय पहले ही दिन बिना लड़े सोचने लगे कि लड़ाई हुई नहीं और विजय हो गई हमारी ये तो हाथ बांधे भी आ रहा है डर गया हमसे हमारी 11 क्षौणी सेना करण जैसे योद्धा भीष्म जैसे योद्धा ये डर गया आ गया अर्जुन ने जब आंख लड़ाई श्री कृष्ण जी से भाषा है आंखों की भी भाषा है आंखों ही आंखों में मुलाकात कर ली जुआ तो नहीं खोली लेकिन बात कर ली बात नहीं वो जब नहीं खोली लेकिन बातचीत हो गई अर्जुन ने जब आंख लड़ाई कृष्ण जी की तरफ देखा देखते ही श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई मैं समझ गया क्यों जा रहा है तू देख लेना पता लग जाएगा जब वहां गए हैं तो हाथ जोड़ करके वहां भीष्मी के रथ के सामने खड़े हुए भीष्म जी नीचे आए और इतनी माधुर वाणी से कहा है कि पिता मह आप हमें आदेश देवे हम आपके चरण छूने आए हैं आप हमें आदेश देवे के मैं युद्ध करूं और मुझे आशीर्वाद भी आप दीजिए ओहो भीष्म पितामह दोनों हाथ उठा करके युधिष्ठिर को आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे कि युधिष्ठिर तेरी इस वाणी के व्यवहार से ही मैं तेरे ऊपर कायल हूं यदि तू नहीं आता तो मैं निश्चित है तुझे श्राप दे देता और तू आया है और इतनी मधुर वाणी में मेरे से आशीर्वाद मांग रहा है जा तेरी विजय होगी और ऐसे ही द्रोण और कृपाचार्य से सबसे शैल्य से, से आशीर्वाद लिया है और वाणी के व्यवहार के कारण वो युधिष्ठ कितना बड़ा योद्धा विजय प्राप्त की है आज की रहीम ने क्या लिखा वाणी ऐसी बोलिए सबसे झगड़ा हो ऐसी वाणी बोलो कोई झगड़ा मिटे नहीं बढ़े लेकिन उससे बिल्कुल ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए तगड़े से हाथ मत मिला लेना बोलोगे तो पिटोगे स्वादमानम वाच वाणी मधुर हो और सुदिन अंतिम वाक्य समय पूरा हुआ दिनों की सुदिनता दिन हमारे ऐसे कटे के बिल्कुल आराम से आनंद में बीते वो दिन क्या के कुड़, -कुड़ करके हाय हाय दूसरे के पास बैठे के वो दूसरा मस्त था बेचारा ये जाकर के हाय ऐसी लगाई वो भी परेशान दिन ऐसे बीते कि वाह आनंद है जो भी आया अरे हम तो आनंद में है आइए आप भी बैठिए मिलते ही प्रसन्नता आ जाती है कि भाई फलानी व्यक्ति के पास बैठेंगे हम थोड़े से दुखी हैं सुख मिल जाएगा ऐसे व्यक्ति के पास जा करके आनंदित हो जाता है अहनाम जिसके पास ये चीजें हैं वो व्यक्ति मर्यादा में चलता है सज्जनों माताओं और जो मर्यादा में चलता है वो ऊपर उठता है और जो मर्यादा तोड़ करके चलता है वो कभी भी पूजनीय और दूसरे का सम्माननीय नहीं, नहीं हो, हो सकता ऋषि दयानंद विश्राम कर रहे थे और भी दूसरे लोग थे वो जो बड़ा व्यक्ति होता है वो सिखा देता अपने व्यवहार से अपनी वाणी से ऋषि दयानंद विश्राम कर रहे थे सो रहे थे एक विद्यार्थी भी साथ में था कुछ सेवक थे विद्यार्थी स्वामी दयानंद की तरफ पैर करके सो गया जब पैर करके सोया तो ऋषि दयानंद उठे तो देखा कि हमारी तरफ पैर किए हुए है बड़े आदमियों आद्म, को सम्मान कि इतनी आवश्यकता नहीं होती लेकिन समझाना होता है क्या करें जब वो बालक उठा विद्यार्थी उठा तो विद्यार्थी को बुला करके ऋषि ने कहा कि भाई इधर आ। ये आर्य मर्यादा नहीं है कि अपने बड़ों की तरफ पैर करके सोना आर्य मर्यादा क्या है कि अपने बड़ों की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए जब बड़े बैठे हो तो हम पैर फैला करके बैठने लग जाए जब बड़े बैठे हो तो हम पीठ घुमा करके बैठे आ रही मर्यादा नहीं है जब बड़ों से बात कर रहे हो तो हमारी वाणी की जो ऊंचाई धीमी रहे बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये मर्यादा है बड़ों से बात करने की जब हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो हमारी जो आवाज ऊंची न हो धीमी हो गई मधुर हो गए मर्यादा है और जो मर्यादा युक्त विद्यार्थी है मर्यादा युक्त पुत्र पुत्रिया है मर्यादा युक्त शिष्य है वही अपने माता पिता और गुरु आचार्य से कुछ ले पाता है और जो मर्यादाहीन शिष्य पुत्र पुत्री होंगे वो विद्यार्थी मर्यादाहीन अपने न गुरु से न आचार्य से न माता पिता से कुछ ले पाएगा तो इसलिए संदेश मिला कि मर्यादा में रह करके चलें नदी मर्यादा में चलती है आनंद आता है वायु मर्यादा में बहती है आनंद आता है जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है उसको देख करके आनंद आता है हम मर्यादित बने आज इतना ही ओम श्रम शांति पाठ शायद ये आज बच्चों को छात्रवृत्ति दे अच्छा आप सूचना करिए